जय राधा तो स्वामी की इस की की की स्री स्री की फाउंडर आचार्य वृंद ृंद्र ओम नमो भगवते ओम ओम ओम नमो नमो नमो नारायणं नारायण नमस्मृत्यातमा सरस्वतीय मुदीर ना भद्रेश निगवत भगवतीलोके भक्तिर्भवती नैस् ग्रंथ श्रीमदभागवतम स्कंध दो अध्याय नौ अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर श्लोक संख्या वृत्त चतुषोड पंच शक्ति भी युक्त भगे स्वेतर चाद्रुव स्वेघा रनमीश्वरा अद्यसनवास्थित वृत्त चतुषोड़ पंच शि भगे ने शुतां ने शुतां। परां। ु भगे स्वत्रशात्रुवे स्मृपीया वृत्म चतुषोड़ पंच शि अनुवाद और तात्पर्य श्री द्वारा श्री अनुवाद भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा चार सोलह पांच तथा के साथ अन्य छोटी एवं से घिरे हुए थे किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे तात्पर्य भगवान अपने छह ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, विशेषता वे सबसे धनी सर्व शक्तिमान प्रसिद्ध सर्वाधिक सुंदर सर्वाधिक ज्ञानी तथा सबसे बड़े त्यागी होते हैं और उनकी, चार शक्तियों के लिए के आहंकार तो उनकी सेवा करते हैं उनकी सेवा 16 तत्व भी करते हैं पांच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीर पांच ज्ञानेन्द्रिया नाक, कान आग जीप तथा त्वचा तथा पांच कर्मेन्द्रिया हाथ पाव पेट मलमुत्र तथा तथा पांच के अंतर्गत रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श नामक पांच तन मात्राएं आती है ये पच्चीस शक्तियां सृष्टि करते समय भगवान की सहायक बनती हैं और भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप में लगी रहती हैं। लगो ऐश्वर्य की संख्या आठ है क्षण प्रभुत्व के लिए योगियों यो से, तो से पूर्ण होने के कारण ही वे परमेश्वर हैं। जीव कठिन तक तथा शारीरिक आसनों के द्वारा क्षणिक विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है किन्तु तो इतने से वो परमेश्वर नहीं बन जाता परमेश्वर अपनी शक्ति से ही किसी भी योगी से कहीं अधिक शक्तिमान है किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा अधिकवान में उपकारी की अपेक्षा अधिक दानी है वे सर्वोपरि है कोई न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर कोई कितना ही था अपने योगिक प्रदर्शन क्यों ना करे उपरुक्त किसी भी शक्तियों में उनकी समता नहीं कर सकता योगी उनकी कृपा पर रहते हैं, के के कारण पीछे दौड़ने वाले योगियों को शक्तियां प्रदान कर सकते हैं किंतु तो अपने शुद्ध भक्तों को जो भगवान से उनके दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दे डालते हैं। ओ मिलितम स्वयं हम श्री श्री वैष्णव च श्रीनाथ श्री राधा लीशाखा हे कृष्ण करुण सिंधु दीन बंधु ग तो कांता राधा कांता तब राधे सुते देवी प्रणमामि वृंदवेशु पति पावे वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन प्रभो गौरवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे कृष्णा कृष्ण उन्होंने कहा कि आप क्लास लाओ तो तो ठीक है कुछ सात सात साढ़े बजे के आसपास श्रीमद् की चर्चा हम हर रोज हम सुनते हैं और हर रोज समझते हैं कि भागवत हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम जैसे की वृद्धावन दास ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण से अभिन्न है भागवतम को तो सुनना और भागवतम का वितरण करना ये और भी बड़ी सेवा है अगर आप सुनेंगे नहीं और उसका वितरण करेंगे तो वो उचित नहीं है प्रभुपाल ने कहा कई बार मैं अपने भक्तों से नाराज रहता हूं उनको लगता है कि ये जो ग्रंथ है ये दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए लिखे हैं और हम लोगों को बांटने के लिए लिखे हैं तो कहते हैं कि सबसे बड़ी मेरी चिंता है और बहुत एंगजाइटी है कि मेरे जो भक्त है वो सफ़िशिएंट मतलब जितना आवश्यक तो उतनी मात्रा में मेरे का नहीं करते पढ़ते हैं हैं तो समझ सकते हैं कि साथ ही साथ इस पे भी देते थे इसलिए श्री में भागवतम प्रवचन दे रहे थे बहुत सारे आए सारे हम कई दिनों डिटीज पर रोज सुबह प्रवचन देते थे तो उस समय कुछ कुछ सेवा के लिए सफाई की सेवा के लिए कुछ भक्तों की आवश्यकता थी या कुछ तो एक टेम्पल कमांडर आया और कुछ भक्तों को उठाने लगा प्रवचन के बीच कहा ने जा रहे उनको? से प्रवचन देते देते उन्होंने कहा प्रभुपालिका ये जो उससे भी आधी सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है श्रवण करना क्योंकि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन कृष्ण का गुणगान करना कृष्ण के नामों का जप करना कृष्ण की कथाओं को सुनना वो बहुत टफ है। आप किसी व्यक्ति को पे करो कि रोज भागवतम क्लास अटेंड करना सौ रुपये आपको दे दोगा फिर भी कोई नहीं आएगा फ्री प्रसाद आपको दे दूंगा, भागवत क्लास सुनाओ इतने लोग सकते नहीं क्योंकि बहुत सारी सेवाएं हैं लेकिन भक्तिरण ठाकुर कहते हैं मुख्य पथ है जीव पाए कृष्ण प्रेम धन तो मुख्य पथ क्या है भगवान भक्ति में कल में श्रमण कीर्तन भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को श्रमण आदि करना कल कर गुणगान करना जिससे हमारे हृदय के जो अनदास है वो निकलने लगते हैं तो ऐसा भागवतम कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है भागवत अतुल क्या है अतुलनीय जैसे कृष्ण को तो कहा जाता है, आ, है उनके समान कोई नहीं है और उनसे छोटे से छोटा भी कोई नहीं है अनोर अनिया महतो महिया गीता में कहते हैं ना कि भगवान तो बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे है तो भगवान की जो बराबरी है इस संसार में कोई नहीं कर सकता इसलिए इस श्लोक में अभी जो भगवान वैकुंठ में बैठे हुए हैं तो वो वर्णन कर रहे हैं कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप में लक्ष्मी आदि के साथ भगवान अपने आसन सिंहासन में बैठे हुए हैं और भगवान अकेले नहीं बैठे हुए हैं भगवान के आस उनके जो पार्षद है सारी शक्तियां हैं सोलह ऐश्वर्य आदि है, है, है भगवान के संग में है तो कोई व्यक्ति कहता है कि राजा आपके गांव में आ रहा है उसका मतलब राजा अकेला नहीं आता तो भगवान का मतलब है भगवान कभी तो अकेले नहीं होते प्रभुपाल के जो शिक्षा थे, अमेरिका में उसने एक पेंटिंग बनाया तो जब पेंटिंग बनाया तो कृष्ण को अकेले अकेले थे भगवान रोहपत को दिखाया भगवान भगवान कभी अकेले नहीं होते सदैव अपने भक्तों से घिरे रहते हैं चाहे तो गाय हो मोर हो नहीं वृक्ष आदि हो तो भगवान कभी अकेले नहीं है और इसलिए जैसे रामानुजा संप्रदाय में ये शिक्षा है कि वहाँ जो होते हैं उनको कभी अकेले नहीं छोड़ते। के पास हमेशा हमेशा। कोई कोई ना भक्त 24 घंटे होता है आसपास इसलिए जब दोपहर को भी भगवान के पट बंद हो जाते हैं श्री संप्रदाय में तो वहां जैसे तो आप रंगनाथ जाते हो तो जो रंगनाथ में है क्योंकि श्री संप्रदाय में एक एक सेवा का प्रकार है जिसके कहा जाता है एकांत सेवा एकांत सेवा का मतलब है कि जब ये बन भी भी हो तो भी एक भक्त की वो वो सेवा सेवा है वो जाकर भगवान एकांत में सेवा करेगा फैनिंग करेगा उनको मसाज देगा तो आज भी रंगनाथ जो श्री रंगम में भगवान रंगनाथ अनंत शेष पर शयन करते हैं लक्ष्मी उनकी मसाज करते लक्ष्मी तो नहीं है वहां भगवान लेटे हुए हैं तो वहां विभीषण वो, वो के विग्रह हैं भगवान राम और रंगनाथ की सेवा करते थे लक्ष्मण आदि तो जब विभीषण को जाना था वापस रामन को मार दिया भगवान राम ने तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए तो उन्होंने वो विग्रह मांगे विभीषण ने भगवान राम के महल में थे रंगनाथ के विग्रह तो वो लेकर आए और फिर वो उधर भगवान गए गोदावरी गोदावरी कावेरी के तट पर तो वहा आज भी जो विभिषण है भगवान की एकांत सेवा करते हैं कांचीपुरम जो शहर है वहां पद्म है उनकी भी सेवा कांचीपूर्ण राम के जो गुरु थे वो किया करते थे तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कभी अकेले नहीं होते सदैव वो अपने भक्तों के द्वारा पार्षदों के द्वारा घेरे होते हैं तो पे भगवान अकेले दिखाई नहीं दी ऐसे कि वही में भगवान अकेले बैठे अपने में नहीं भगवान भगवान भक्तों से से होते हैं तो ने वो को डाटा कि आगे कभी भी कृष्ण का जो पिक्चर है वो ऐसे अकेले नहीं बनाना हाँ हमेशा क्या होना चाहिए कृष्ण के आसपास गव्य हो उनके भक्त हो वृंदावन का वातावरण हो तो इस प्रकार से भगवान जैसे प्रभुपद यहाँ देखते हैं वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे ऐसे नहीं है कि भगवान को वहां आनंद भगवान सदैव आनंद से, से अभिभूत है भगवान को आनंद का आगार कहा गया है आनंद के सागर कहा गया है वो इस जगत में आते हैं तो वो केवल भक्तों को आनंद देने के लिए और फिर जो जीव इस भौतिक जगत में आनंद की तलाश कर रहे हैं ऐसे भौतिक अभिलाषित जीव भक्तों के संपर्क में आते हैं तो वो भी आनंद का अनुभव करते हैं इसलिए भगवान ने कहा परित्र साधुना इसलिए भक्तों के लिए अवतरित होते हैं और भगवान अवतरित होने का मतलब है भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं तो ये भगवान का प्रमुख कार्य है को एवं अखिल आत्म भूतो गोविंद तो ब्रह्मा को रोज प्रार्थना कर रहे हैं बल्कि सारे शास्त्रों का सार किसको अध्ययन करना है तो ब्रह्म है एक, एक श्लोक में पूरे शास्त्रों का निचोड़ है जितने भी हम सिद्धांत सृष्टि सब चीजों की जो व्याख्या करते हैं पढ़ते हैं ब्रह्मा ने सब चीजों की व्याख्या ब्रह्म सभिता में की है जब भगवान प्रकट हो गए ब्रह्मा ने जो पहले जीव है ये ब्रह्मा संविधा का उच्चारण किया था उसमें उन्होंने ये तक धाम उनको दिखाई दिया लेकिन कृष्ण ने ब्रह्मा को आध्यात्मिक ज्ञान अपने के द्वारा प्रदान किया थाने ब्रह्म हृदय आदि कवय की सबसे पहले जो जो, जो जो ब्रह्मा है उनको भगवान ने ज्ञान कैसे दिया आदि कवय ब्रह्मा जी का दूसरा नाम आदि कवि है भागवत के पहले श्लोक में आता है पहले स्कंध में ज्ञान दिए इसलिए तो हम कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित ये नहीं कहते कि दिव्य ज्ञान दिमाग प्रकाशित या प्रेने प्रकाशित तो या मन प्रकाशित नहीं हमारे मन में दिमाग में क्या क्या चलता है वो हमें पता है लेकिन जब आध्यात्मिक गुरु की कृपा होती है वैष्णव की कृपा होती है कृष्ण की कृपा होती है तो हमारे हृदय में भगवत ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और हृदय में प्रकाश होता है क्योंकि हृदय क्या है सारे कार्यो का केंद्र है हृदय बंद हो जाए तो सारा शरीर बंद हो जाता है नहीं तो वैसे ही भगवान कहते मैं कहा रहता हूं रुद्रदेश किसी ने पूछा कौन से तो है है। में देश में रहते हो भगवान तो गीता में कहते हैं ईश्वरा तिष्ठति ईश्वर में हृदय रूपी देश में सदैव निवास करता हूँ भगवान जैसे हृदय को छोड़ते हैं वो शिक्षण आत्मा को भी वो शरीर छोड़ना पड़ता है भगवान के पीछे आत्मा भी निकलती है शरीर से बाहर और फिर ये जो शरीर हृदय की जो प्रक्रिया है बंद हो जाती है ऐसे नहीं कि भगवान किसी हमारे पार्ट के ऊपर बैठे हैं बॉडी में या आत्मा किसी बॉडी के पार्ट में बैठा है नहीं वहां तैर रहा है, है।, है इस प्रकार से भगवान जगत में आते हैं और सदैव अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं और वहां तो आनंद ही है अभी कौन व्यक्ति है जो बहुत मौज में रह रहा है सुख में रह रहा है और ऐसे ऐसी कष्टमय स्थिति में जाए कौन जा सकता है वास्तव में वही जा सकता है जिसके हृदय में बहुत बड़ी दया की भावना है दूसरे के लिए अभी भक्त लोग क्यों प्रभुपाल को वृंदावन छोड़ क्यों गया अमेरिका? वो तो इतना आनंद में जीवन राधा दामोदर पूरे वृंदावन का सेंटर जिसको कहा जाता है ब्रज का बीच का जो भाग है सेंटर है उसको सेवा को जो कहते हैं जहाँ राधा कृष्ण लिख्य लीला करते हैं ऐसे सेवा कुंज में जहाँ कृष्ण राधा रानी की सेवा कर रहा है। सेवा है। रहे, रहे हैं इसलिए वो सेवा कुंज है रहे हैं, आध्यात्मिक जगत का जो सेंटर है, और जहाँ रूप गोस्वामी की समाधि उनके सामने है प्रशांत पारे को तो किसका दर्शन कर रहे हैं रूप गोस्वामी समाधि है, है। राधा दामोदर जहां अपना पढ़ने के लिए बैठते तो सामने देखते हैं ऐसा दरवाजे से तो राजा चैन चिकन राधा दामोदर राधा, राधा शाह अलग अलग जो विग्रह हैं वो उनको नजर आते हैं और इतने सारे भक्तों का संग वृंदावन का धाम ऐसे ने, ने, ने, से, अच्छे स्थान में रहकर कौन बाहर जाना चाहेगा प्रो बात निकले क्यों क्योंकि अपने कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर इस संसार में कोई नहीं जाना चाहता जाना चाहता है क्या नहीं कंफर्ट हर व्यक्ति कम्फर्ट में रहना चाहता है कंफर्टेबल जोन से वो बाहर नहीं निकलना चाहता लेकिन वही व्यक्ति निकलता है जिसके हृदय में बहुत बड़ी दया की भावना है तो प्रभुपाद के हृदय में दया की भावना थी उस दया के कारण जो शुद्ध भक्त है वो रुक नहीं सकता एक स्थान में जीवों के प्रति जो दया है अभी हमारे हृदय में जीवों के प्रति दया नहीं है हा? हम तो अपने लिए कर रहे हैं सेवा हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा नहीं कर रहे क्योंकि भौतिक चीजों में आनंद नहीं आ रहा है आध्यात्मिक चीजों में आनंद आ रहा है इसलिए हम करते हैं इवन हम जा है। तो ठीक है सीनियर्स ने कहा है गुरु ने कहा है प्रभुपाल ने कहा है लेकिन एक प्रकार से क्या है हमें आनंद आ रहा है इसलिए मैं जा रहा हूं आनंद आना बंद हो जाए तो नहीं जाएंगे दया थोड़ी है कि फरीदाबाद के जीवन के प्रति मैं देख रहा हूँ बेचारे कहा माया में गिरे हुए हैं जन्म मृत्यु के चंगुल में है इसलिए भावना केवल जो भगवान के ऐसे महान भक्त है प्रभुपाल के हृदय में है वो निकलते बाहर आपने कम्फर्टेबल सिचुएशन को त्याग कर अपने परिवार को त्याग दिया छप्पन साल की आयु में प्रभुपाल ने जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी किया घर में इतने अभी अभी तो हुआ था इतने साल भी नहीं हुआ था विष्णु माता, माता को चैतन्य महाप्रभु ने त्यागा सं केवल दूसरे जीवों को कृष्ण भक्ति देने के लिए दूसरे जीवों को आनंद देने के लिए और वास्तव में जीवन में आनंद क्या है जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं उसमें बहुत बड़ा आनंद है उस आनंद की आप तुलना नहीं कर सकते इस संसार में हम सब जी रहे हैं, इसके लिए अपने लिए इसलिए तो दुखी हैं, इसलिए तो हम अपने लिए जितना आप अपने लिए जीते हैं उतना ही है अधिक हम दुख का अनुभव करते हैं जितना अधिक दूसरों के लिए हम जीते हैं उतना हम है देखेंगे आनंद है जैसे कहते ना त्यागत शांति अनंतरण त्याग में ही शांति है और वास्तव में सुबह उठते हैं आप में जाते हो त्याग करने के लिए त्याग से आपको शांति महसूस होती है आनंद महसूस होता है तो वही है में अपने धाम को छोड़ते हैं आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन नित्य लीला कर रहे हैं वहां अपने गोप गोपी संगियों के संग में उस धाम को छोड़कर इस भौतिक जगत ब्रह्मांड में आते हैं और हम सब लिए क्यों? क्योंकि कृष्ण को क्या कहा गया है हे हे कृष्णा कृष्णा करुणा करुणा सिंधु, आप के सागर सागर सागर हैं। इतना बड़ा सागर इस जगत में आता है? और सागर जब सीमाओं को लांघ देता है उसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नमो महा महाय कृष्ण प्रेम प्रदाय महा कृष्ण तो करुणा के सागर है लेकिन वो करोड़ा के सागर जब अपनी सीमाओं को छोड़ के बाहर आता है उसको क्या कहते हैं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु वो पर्सनालिटी है हाँ, उन्होंने क्या किया पात्रा, पात्रा विचार नाही नाही स्तान। उन्होंने नहीं देखा ये क्वालिफाइड है ये अनक्वालिफाइड है हर एक व्यक्ति को उन्होंने कृष्ण भावना का वितरण किया इस संसार में हम हाँ देखते योग्य है ये मेरा अपना व्यक्ति है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा तो चैतन्य महाप्रभु पशु पक्षी आदि को कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं इतना ही है नहीं चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में छोटे से बालकित थे निमा छोटे से बच्चे थे हाँ तो एक दिन आपने सारे के जो में में बालक थे, उनके संग में जाते खेलने के लिए तो बहुत सारे के पिल्ले, तो पिल्ले निमाये तो तुम हमेशा धृष्टता करते रहते हो जो सबसे अच्छा पिल्ला है उसी को तुमने ले लिया खराब खराब -खरा पिल्ले है वो हमारे लिए छोड़ दिए तो निमाई ने एक पिल्ला उठाया वो सब गए घर में गए निमा पंडित के महाप्रभु के, तो तो कुछ, कुछ अच्छा तो कोई नहीं था तो पिल्ले को ब्राह्मण का बालक है ब्राह्मण का काम ही नहीं है कुत्ते को टच करना उससे क्या हो जाता है अशुद्धि हो जाती है तो लेकिन ये तो पूरा घर में ले गया है कुत्ते को आजकल तो पूछो मत है ना लोगों को घर से बाहर कुत्तों को घर के अंदर हाँ, जो कलयुग का एक लक्षण है श्लो जो मैं गया जो कुत्ते हैं उनकी संख्या कलयुग में बढ़ेगी और गायों की संख्या कम हो जाएगी ये कलयुग का एक लक्षण है हम देखते हैं तो ऐसे महाप्रभु हाँ, जब गए आपने निमाई घर में कुत्ते के पिल्ले को ले गया तो एक बालक ने कहा आगे तुम्हें बताता हूँ तो सची माता गंगा स्नान करने के लिए गए थे तो निमाई को वो बालक दौड़ा कहा सची माता सची माता देखो देखो निमाई ने पिल्ले को घर में रखा है वो उसके साथ रह रहा है खिला रहा है पिला रहा है सो रहा है सची माता आगे गुस्से में उन्होंने कहा ये क्या हो गया ब्राह्मण और कुत्ते के पिल्ले को घर में लगा रखा है सचि माता कहा निभाए क्या कर रहे हो तुम जाओ तुम स्नान करने जाओ अभी गुस्से से तो रोते रहेगा तो मैं, मैं इसकी ध्यान रखती हूँ तुम जाओ स्नान करके आओ तुम बहुत हाना हाना होते हुए है निमाई छोटा सा निभाई चला गया गंगा स्नान करने और यहाँ सची माता ने पिल्ले को छोड़ दिया अभी स्नान करके जब वापस आता है कहते कहा है वो पिल्ला कहा है वो पिल्ला तो वहां देखा, देखा, देखा मुझे क्या चाहिए पिल्ला निमाई कहते मैं ढूंढूंगा तो ढूंढने के लिए बाहर निकले वैसे ही भगवान भी ढूंढने के लिए आ रहे हैं जीवों को अरे हम पिल्ले के समान है तो वहां पर वो ढूंढ रहे कहा है वो पिल्ला तो चैतन्य महापुर के निवाई नवदीप के सड़कों में घूम रहे थे तो एक जो चौक आया जैसे सराय में बजरंग चौक है तो ऐसा एक चौक है निवाई गए और निवाई ने क्या देखा छोटे से निवाई ने दूर से देखा कि वो जो कुत्ता है पिल्ला है कुत्ते का जो पिल्ला है उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए हैं और बोल रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे ख्रिष्न, हरे ख्रिष्न, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वो दोनों जोर जोर से कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है सारे नवदेव के वासी आए वहां देखने के लिए क्या हो गया पिल्ला कृष्णा नाम का उच्चारण कर रहा है हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण कर रहा है निमाई बहुत खुश हो गए देखकर और महाप्रभु सबसे आगे खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति नाम के रस में मग्न हो रहा है महाप्रभु भर भर का पागल हो जाता है कृष्ण नाम जिसके जीवा में निरंतर रहता है तो महाप्रभु ने देखा कि एक विमान आ रहा है उस विमान का वर्णन बहुत डिटेल किया है वहां उस लीला में आता है और उस पिल्ले को लेकर सीला कहा जाता है आध्यात्मिक तो चैतन्य महाप्रभु कृपा है देने के लिए हर जगह आ रहे हैं कंफर्टेबल ज़ोन ज़ोन को छोड़ दिया स्ट्रेच और फिर होता है पैनिक ज़ोन ज़ोन ज़ोन तीन प्रकार के हैं हिंदी में पता नहीं क्या कहते एक कंफर्टेबल आराम थोड़ा सा कस्ता है एक है थर्ड पैनिक जोन जिसमें तो बहुत ही ज्यादा ही कष्ट है तो भगवान कंफर्टेबल सिचुएशन को छोड़कर आध्यात्मिक जगत को छोड़कर ये जगत में में आते हैं क्यों क्योंकि उनके में करुणा है और ऐसे करुणा वास्तव में हमारे हृदय में नहीं है कोई व्यक्ति कह सकता है कि हमारे हृदय में करुणा नहीं है और हम जा रहे हैं लेकिन नहीं है लेकिन यदि हम हाँ, जिस भक्त के हृदय में जीवों के लिए करुणा है उनको आशिस्ट करते हैं उनका सहयोग करते हैं हां तो भगवान की कृपा दृष्टि हम हाँ पर पड़ती है और हमारे अंदर योग्यता आती है भगवान के दाम जाने के लिए हां जैसे ध्रुव महाराज है ध्रुव महाराज ने भजन किया और उनके साथ कौन चली गई उनकी माता थी वैसे ही है तो हम हाँ केवल असिस्ट करें जिनके हृदय में करुणा है प्रभुपद के हृदय में महान करुणा है इसलिए भगवान इन जीवों को अपने धाम ले जाने के लिए आते हैं अपने सारे सुविधाओं को त्याग करके चैतन्य महाप्रभु ने तो जीवों के लिए सन्यास ग्रहण किया है देखो प्रभुपद ने अच्छा फैशन दिया है है न एक शिखा एक हेयर स्टाइल एक प्रकार के कपड़े एक मंत्रा और क्या है एक प्रकार की एक्टिविटी, एक एक प्रकार का प्रसाद क्योंकि कृष्ण क्या है एकले एक कृष्ण तो हमारी परंपरा में सब एक है सब एक है मतलब अचित वेदा वेद इस प्रकार से भगवान आते हैं ग्रहण करते केवल दूसरे जीवों को भक्ति देने के लिए तो इस प्रकार से भगवान केवल जैसे इसके आखिरी लाइन में तात्पर्य की बहुत महत्वपूर्ण बात बोली हैं अपने है, शुद्ध भक्तों को जो भगवान से उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दे डालते है कौन संसार में व्यक्ति है कोई व्यक्ति आपके यहाँ नौकरी कर रहा है हाँ, आप आपने आपको भगवान सोचते अरे इतना सेवा कर रहा है मेरे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है क्या तू भगवान अपने आप को देना अरे भक्तों का गुण है हाँ जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिम्हदेव ने कहा मांगो प्रहलाद तो प्रहलाद एक ही चीज मांगते कहते हैं यदि यदि में में मैं मैं यदि मुझे कुछ कामना आप मेरी पूर्ति करना चाहते हैं तो हे नरसिम्हदेव आप क्या करो कामान समारोह मेरे हृदय में ये जो काम है भरा पड़ा है काम जो वासना है उसको क्या करो खत्म करो तो भगवान के बदले में एक करते। की जो भक्त है, है कि जब तक मेरा ये शरीर है और जब तक इस शरीर में सांस शक्ति आदि है निरंतर आखिरी सांस तक मैं कृष्ण की सेवा करते रहो जैसे तो प्रभुपाद ने कहा जैसे उनके जो शिष्य है प्रभुपाद को कहा करते थे कि प्रभुपाद आप अभी बूढ़े हो गए हो और आ, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं अभी बस आप सबसे मुक्त हो जाइए और एक जगह बैठ के बस ग्रंथों को लिखते रहिए प्रभुपाद ने कहा कि ये सेवा करने का जो प्रिविलेज है वो मेरे हाथ से छो मत प्रिविलेज को क्या कहेंगे विशेष अधिकार जो है सेवा करने का वो बस से छोमन मैं निरंतर कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ प्रभुपाद ने कहा मैं तो उस योद्धा के बाती, जो में शरीर त्याग बात ही हूँ फाइटर होते हैं, सर उनका चला भी जाए हाथ इतने चलते कि फाइनल में कई हजारों को मार डालते हैं ये महान योद्धा का कार्य है प्रभुपाद ने उसी प्रकार से मैं भगवान की सेवा में निमग्न रहते हुए है। अपने आखिरी हाँ सास तक सेवा करते करते ही शरीर को त्यागना चाहता हूँ दिखा दिया सारे जगत को प्रोहपाद ने जब शरीर त्यागना था तो वृंदावन में बुलाया सारे भक्तों को फाइनल लेसन कैसे मरना चाहिए और अंतिम समय उनका शरीर में बस हड्डिया बची थी फिर भी प्रवपाद लेटे हुए हैं और श्रीमद भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं कौन कर सकता है तो इस प्रकार की जो तीव्र भगवान की सेवा करने की भावना है और इस प्रकार से भक्त तो इतना के साथ भगवान के सेवा में लगता है कि वो इस संसार सारी चीजों को भूल जाता है अपना शरीर, अपना शरीर मन वाणी आदि से भगवान की सेवा में नियुक्त होता है तो जब भगवान देखते कि इतना मेरी सेवा के लिए लगा हुआ है तो भगवान सोचते कि अरे क्या तुम्हें इसको भगवान के पास कुछ होता ही नहीं जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है शिव ठाकुर शिवास्थाको। के आंगन में जब चैतन्य महाप्रभु उनका जो छोटा बालक था एक एक ही लड़का था उसने शरीर छोड़ा उसकी मृत्यु हो गई घर के अंदर के जो रूम से उसमें घर की जो स्त्रिया है उस बालक के मृत देह के पास रोने लगी शिवास ठाकुर गए उन को डांटने लगे और बाहर के आंगन में महाप्रभु महाप्रभु तो सारे भक्त कीर्तन कीर्तन कर रहे हैं शिवास ठाकुर गए उनको डांटा कि आप आप जा। आप चुप हो रोगी तो चैतन्य तो की में क्या होगा बाधा होगी ये सेवा की भावना और उनको कहा कि यदि आप लोग रोना नहीं बंद करोगे करेगी तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा कहा जाकर गंगा में जाकर तो तो श्री होना पड़ा। फिर महाप्रभु महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे में, सारे भक्त हरिदास आदि, ने कहा, मुझे लगता है कुछ तो अशुभ हो, हो गया है घर में महाप्रभु ने कहा, श्रीवास इधर आओ बताओ क्या हुआ है तो श्रीवास कहते किसने बोल रहे थे वो हाँ क्यों नहीं बोल रहे थे भगवान की सेवा के प्रति इतना उनका होता प्रगाढ़ डिस्टर्ब है है कि महाप्रभु को नहीं करना है। क्योंकि भक्त का स्वभाव अपने, अपने क्यों ना हो लेकिन भगवत सेवा में वो बाधा नहीं डालता है तो महाप्रभु जब महाप्रभु ने देखा श्रीवास की भावना तो महाप्रभु चले गए तुरंत ने कहा तुझे क्यों नहीं बताया मुझे महाप्रभु गए जहाँ वो बालक का शरीर रखा था रो रही थी। महाप्रभु ने हाथ लगाया उस बालक बालक बालक के छाती में और वो बालक उड़ गया। बालक उठा, तो उन्होंने महाप्रभु ने कहा कि हे बालक, बताओ तुम क्यों छोड़कर जा रहे हो तो उस बालक बोलने लगा कि देखो हे कृष्णा, कृष्ण हम तो मैं तो आपके ऊपर ही निर्भर हूं और आपके विधान के अनुसार ही मैं इस घर में इस शरीर में तब तक तक ही रह सकता हूं, जब तक आपका परमिशन है मैं मैं स्वतंत्र नहीं लेट गया और चला गया तो श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु हाँ ने स्वयं अपने हाथ में उस बालक का शरीर उठाया सारे भक्त गंगा में गए उनके अंतिम कार्य के लिए और महाप्रभु आते हैं नित्यानंद प्रभु के साथ और शिवास ठाकुर को महाप्रभु कहते कि हे शिवास हाँ तुम मत सोचो कि तुम्हारा पुत्र नहीं है आज से शाश्वत रूप से मैं और नित्यानंद क्या है तुम्हारे पुत्र है तो मतलब भगवान देखते कि ऐसी सेवा की है क्या तुम्हें शिव को भगवान कहते मैं ही तुम्हारे साथ रह जाता हूँ हाँ मैं ही आपका पुत्र के रूप में निवास करता हूँ तो इस प्रकार से भगवान जब भक्त की भावना देखते हैं तो भगवान अपने आप को उस भक्त को देना चाहते हैं कुछ और नहीं करना चाहते इसलिए भगवान गोपियों को कहते हैं जब गोपियों की जो सेवा की भावना है कृष्ण के प्रति वो अतुलनीय है उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती गोपियों ने ऐसी भगवान की सेवा की है कि उन्होंने कोई भी चीज नहीं देखी सारी चीजों को कृष्ण की सेवा की है तो इसलिए भगवान गोपियों गोपियों को हाथ जोड़ते हाथ जोड़ते जोड़ते हैं हैं भागवतम में में ऐसे हुए प्रणाम की मुद्रा में से कहते कि हे न हम यामा प्रत्यातु सो साधु प्रत्या कहते हैं कि आपने जो मेरे लिए सेवा की है मेरे प्रति आपका जो समर्पण है उसका उसका ऋण को चुका करना चुकाना मेरे लिए असंभव है उचित रूप से हाँ, कहते भगवान कहते मैंने गीता में तो बोला था ये यथा मां प्रपद्यन्ते तुम्हारी जो सेवा है उसमें तो मैं बिजनेस के रूप में कह रहा हूँ जो मेरा जैसा भजन करेगा वैसे ही मैं उसके प्रति आदान प्रदान करूंगा या व्यवहार रखूंगा लेकिन आपने तो इतना अधिक वा की भावना है मेरे प्रति कि जिसको मैं उचित रूप से चुपता नहीं कर पा रहा हूँ पूर्ण रूप से से मुक्त है आपकी सेवा की भावना में अभी हमारी सेवाओं की भावना में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है है ना कुछ ना कुछ हेतु है अहेतु नहीं है हम हाँ, कुछ ना कुछ हेतु लेकर भगवान की सेवा में लगे है लेकिन भगवान कहते हैं से से छल कपट आदि मुक्त हैं और बल्कि भजन की की ग्रस्त जीवन जो बेड़ी है उसकी जो मर्यादा आदि है उनको भी आप लोगों ने तोड़ दिया है उसको भी त्याग कर आपने मेरी सेवा की है इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि आपका ये जो ऋण है ब्रह्मा के पूरे आयु तक में नहीं चुका सकता देवताओं की आयु तक तो इस प्रकार से भगवान ऋणी हो जाते हैं अपने भक्तों की सेवा के प्रति क्योंकि भगवान को कोई चीज आकृष्ट करती है तो वो है सेवा और सेवा प्रभुपाल ने ये जो भक्ति शब्द है जनरली आप किसी और ने इसका अनुवाद किया हो भक्ति शब्द का इंग्लिश में तो सबने किया है डिवोशन लेकिन प्रभुपाल ने इसका अनुवाद क्या किया है सर्विस प्रेमयी सेवा केवल सेवा ही नहीं अभी सारा जगत भगवान की सेवा कर रहा है लेकिन नहीं, भगवान की सेवा क्या होनी चाहिए प्रेम के साथ आए तो कि इस प्रकार से भगवान सेवा के द्वारा हम उस भक्त के हो जाते हैं भक्त सेवा के द्वारा बांध देता है भगवान हम वहां से हिल नहीं सकते इसलिए जो भक्ति है वो कहते हैं प्रभु नाही जान। है प्रभु पदयुगे निवेदन है आपके चरणों में एक ही है कि मैं कुछ और नहीं मांग रहा आपकी सेवा के अलावा इसलिए जो भक्त है, भगवत सेवा को गंभीरता से लेता है क्योंकि भगवान उससे आकृष्ट हो जाते है इसलिए रामायण में हम हाँ पढ़ते हैं हनुमान जी जब युद्ध सेना अब इस वानर सेना ने पहले सोचा नहीं कि हम इसलिए राम की सेवा करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा हमें नहीं कुछ ना कुछ दक्षिणा मिलेगी इधर के बाद नहीं ऐसे नहीं सोचा वो गई पूरी सेना और बेचर ना कई ऐसा मर रहा मुश्किल है उनको पानी उनके लिए भोजन आदि फल फ्रूट थे लेकिन वो वानर लगी है राम की कहा कुंभकर्ण आती तो कितने वानरों को उठा उठा के खा रहे थे जैसे आप बदाम खाना या ड्राई फ्रूट खाते हो वैसे उठा उठा के खा रहे थे आश्रम लोग लेकिन फिर भी उनका समर्पण था। जब भगवान राम पुष्प विमान में सबको ले आते आयोध्या। आयोध्या में लाते सब दे रहे थे कुछ ना कुछ सबको गिफ्ट दे रहे थे आ, वो दो चीजें आप सुनते हैं कि भगवान जो सीता देवी है वो क्या देती है हनुमान जी को आपने गले का जो नेकलेस है हीरो का जो हार है या मोतियों का हार है वो देती है हनुमान क्योंकि हनुमान ने बहुत बड़ी सेवा की थी अभी क्या दे हनुमान जैसे भक्तों को अभी इतनी बड़ी सेवा की है एक छोटे से हार से क्या है तो हनुमान ने लिया वो हार और आपने दांत से तोड़ने लगा सब जो देख रहे थे ना ऑडियंस होते ना जब आप गिफ्ट बांटते तो देखने वाले लोग भी बहुत होते तालिया बजाने वाले तालिया नहीं बजा रहे थे वो करे थे, थे तो बंदर है तो बंदर का था काम कर रहा है बंदर कुछ भी तो मुंह में डाल तोड़ेगा कुछ करेगा क्या नहीं सब सोचने लगे तोड़ते जा रहे हो तोड़ते जा रहे हो कहते मैं देख रहा हूँ इस मोती में सीताराम है या नहीं, नहीं है तोड़ो मेरे काम का नहीं है नहीं है तोड़ो तो सीता राम खिंच लिया उसके हाथ से हाँ तो फिर कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि अरे इतना तुम ये गोविंद विश्राम भगवान को रेस्ट करना होता है ना बिना डिस्टर्बेंस के तो भगवान कहा जाते है सोने के लिए भक्त के हृदय में इसलिए दो शब्द रहती है कितनी चीजें होती रहती लेकिन भक्त का क्या है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकल अशांत जो भोग चाहता है जो मुक्ति चाहता है जो योगी सिद्धिया चाहता है वो सारे अशांत है जितना इन चीजों तो के पीछे भागेंगे कार्य करना इसके अलावा उनके हृदय में कोई इच्छा नहीं है इसी कारण से उनका हृदय समंदर के भांति शांत होता है चाहे भगवान जाते हैं और विश्राम करते हैं तो इस प्रकार से हनुमान जैसे भक्त है मार, मार तो बोलते नहीं नहीं प्रभु जी नहीं चाहिए तो भगवान राम ने कहा नहीं मांगो मांगो मांगो तो फिर मांगा उन्होंने उन्होंने कहा कि मुझे आप देना ही चाहते हो ये दे दो कि आपके प्रति मेरा जो प्रेम है ना वो निरवत बना रहे सदैव आप हाँ, किसी और के प्रति मेरा प्रेम न जाए आपके प्रति मेरा जो प्रेम हमेशा हमेशा के लिए रहे हे श्री राम और दूसरी चीज कहते हैं कि जब तक मेरा ये शरीर है हाँ शरीर में प्राण है तब तक, तक आपका जो नाम है गुण है रूप है लीला है आपकी जो कथाएं है उनका मैं श्रवण करता रहू आपका वर्णन करता ये आप ये चीज़ प्रदान चीज़ प्रदान कीजिए, और तीसरी कहते हैं कि आपकी सेवा के अलावा डाइवर्ट ना हो जाऊँ हम आते प्रश्न की सेवा करने आ, लेकिन बाद में पता चलता है प्रश्न की जगह किसी और की सेवा कर रहे हैं, नहीं डाइवर्ट हो जाते हैं तो वैसे ही हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु मेरा प्रेम आपके प्रति रहे जब तक ये शरीर है तब तक आपके गुणों का कथाओं का श्रवण कीर्तन करते रहो और तीसरी चीज आपकी सेवा के अलावा मैं डाइवर्ट ना हो रहो तो भगवान उड़ गए श्री राम आसन से उठे अरे ये क्या पर्सनैलिटी है यह हनुमान की तुलनाएं नहीं की जा सकती भक्ति के लिए वो उड़ गए और भगवान के आंखों में आंसू आ गए इस बातों को देखकर इतने बड़े चीजों को हनुमान जी ये भावना को देख कर सकता हूँ आपको देखो मेरे पास एक ही चीज है हा? क्या है मेरा जो आलिंगन है प्रेम मय आलिंगन यही दे सकता हूँ भगवान उठे और हनुमान जी का आलिंगन कर दे प्रेमय आलिंगन तो हनुमान को और आनंदित हो जाते है तो हनुमान कहते भगवान तो वो अपने धाम में ले जाना चाहते थे इसलिए तो हनुमान अभी इधर ही है सब चिरंजीवी में एक कौन है हनुमान जी इस जगत में ही हमेशा एवं द्वापर युग आया आप जब बद्रीनाथ जाते हैं हम बद्रीनाथ गए थे तो वहां युग प्लेस आता है हनुमान छट्टी जहाँ भीम और हनुमान मिले थे वो पूछ उठाने वाला लीला हाँ उधर दोनों का वो बनाया हुआ है मूर्ति बनाया हुआ है छोटा सा मंदिर है और नदी बह रही बहरे यहां उसके किनारे गाड़िया सारी गाड़िया वहां रखती है हनुमान जी पर भीम को प्रणाम करती है फिर वो गाड़िया ऊपर दो घंटे तीन घंटे तक बजरे पहुंचती तो वहा तो फिर भगवान ने कहा जब ये हुआ तो हनुमान सोचने लगे कि अभी ये जो शरीर है भगवान राम ने आलिंगन किया है इसको छोड़ना नहीं है अभी मूल्य अभी इसका इतना मूल्यवान हो गया है कि भगवान राम ने आलिंगन किया है तो इस भावना से वो निरंतर मग्न रहते थे तो इस श्लोक में यही चर्चा है प्रभुपदात्पर्य में में कहते हैं कि भगवान के भक्त इतने दृढ़ होते हैं हाँ तो जैसे कोई लोग होते डिसीजन में पक्के हैं पत्थर के लके आप इनको हिला नहीं उन्होंने एक बार सोच लिया तो सोच लिया तो वैसे भक्त भक्त ने सोच लिया भगवान आपकी सेवा हैं भगवान उनको हिला हाँ। तो नहीं कर तो रही है कि भगवान उस भक्त को अपने आप को दे देते हैं इस प्रकार से हमें सर्वे भगवान की सेवा में नियुक्त तो होना चाहिए तो फिर हमें क्या देंगे भगवान भगवान हमें उनके नाम रूप गुण, में रुचि देंगे, का संग करने के लिए लालसा देंगे नाम लेने के लिए रुचि देंगे कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन के लिए सेवा के लिए अच्छे भक्तों का संग ये सब चीजें भगवान देंगे जब हम इन भगवान की सेवा में बिना किसी कपटता के लगते हैं तो भगवान ये चीजें प्रोवाइड करते हैं हरे कृष्णा श्री कृष्ण ग्रंथा शिव भागवता